यथा जिस प्रकार में सर्प का बोध हो जाने पर यदि वह सर्पा भाष पुनः समाप्त हो जाता है तो फिर केवल मात्र रस्सी ही अभाषित होने लगती है उसी प्रकार आवरण के सत और असत भाव को ही बंधन और मोक्ष कहना चाहिए नृत्य प्रत्यय बुद्धे गुणावे न तो नि वस्तु अतस्तौ माप्त बंध मोक्ष ब्रह्म का कोई भी आवरक नहीं होता वह अन्य के अभाव के कारण अनावृत है वस्तु के होने या न होने के विषय में जो कुछ भी विश्वास किया जाता है ये तो वस्तुतः बुद्धि के ही गुण हैं, उस नित्य वस्तु अर्थात अविनाशी ब्रह्म के नहीं अतः माया के द्वारा प्रादुर्भूत होने हो वाले बंधन और मोक्ष आत्मा में नहीं होते ऋषि यहाँ यह तथ्य बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि बंधन या मुक्ति आत्मा के लिए नहीं बुद्धि के लिए है मेरे तेरे में बुद्धि ही है। आत्मा तो सहज निरंजन अद्वितीय परे तत्व कल्पना पुतः उहित निष्क्रिय शांत निष्पाप निरंजन अद्वितीय परमात्मा तत्व में आकाश के भेदों की भांति घटाकाश महाकाश आदि कल्पना कहां से हो सकती है न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न साधक न मुक्ष न वे मुक्त इतना परमार्थता सत्य तो यह है कि वह पर ब्रह्म न तो जन्म लेता है और न ही जन्म रहित है न वह बंधन में रहता है न ही साधक है न ही वह मोक्ष की इच्छा वाला है और न ही वह मुक्त है वह इन सबसे परे है जन्म लेने वाली काया के साथ वह प्रकट होता दिखता है इसीलिए वह जन्म रहित नहीं है लेकिन जन्म तो काया का होता है चेतना का नहीं पात्र बनते टूटते हैं उनमें रहने वाला जल तो पात्र के जन्म और क्षय से मुक्त है इसलिए अजन्मा है इसी भाव से उसे न मुक्त कह सकते हैं न अमुक्त न मुक्ष ओ भद्रम कर्णे श्रृणम देवा भद्रम पश्येम्साइलिंग जसेम देशुस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवास्व पूरा स्ति नक्षने नो बृहस्पतिर्दा ओ शांति शांति शांति हरि ओ इत्मोपन स